गीता तत्व चिंतन मूढ़ और तत्वज्ञ का भेद साठ श्री रामकृष्ण का उदाहरण श्री कृष्ण देव तो सभी मतों और पंथों से जाकर उस परम सत्य को पा चुके थे और सहज स्थिति में अवस्थान करते थे फिर भी ब्राह्म मुहूर्त में उठकर कर साधना किसके लिए किया करते थे अपने युवक शिष्यों को साधना की प्रेरणा देने के लिए उनके अपने लिए कोई प्रयोजन नहीं था कि वे इतनी सुबह उठें पर वे साधकों को साधना में लगाने के लिए स्वयं उठते थे और साधना में बैठते थे स्वयं आकुल प्रार्थना करके दूसरों को सिखाते थे कि ईश्वर को पाने के लिए किस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए स्वयं अपनी पत्नी श्री शारदा देवी को अपने पास रखकर वे मानव गृहस्थों को शिक्षा देते थे कि गार्भस्य जीवन का पालन कैसे किया जाए उन्हें अपने लिए तो शारदा देवी की आवश्यकता नहीं थी विवाह का प्रयोजन भी नहीं था क्योंकि विवाह करके भी कभी पति पति पत्नी में किसी प्रकार का शारीरिक संबंध नहीं रहा तब यह जो श्री रामकृष्ण का स्वयं होकर विवाह करना है और पत्नी के साथ गृहस्थ जीवन बिताना है यह इसीलिए तो है कि वे गृहस्थों को आदर्श गृहस्थ जीवन की शिक्षा देना चाहते थे उन्होंने गृहस्थों में वैवाहिक जीवन के प्रति बुद्धि भेद पैदा नहीं किया बहुधा देखा जाता है कि सन्यासी संसारी मनुष्य के मन में गृहस्थ जीवन के प्रति बुद्धि भेद ला देता है पर श्री रामकृष्ण ने बुद्धि का ऐसा विचलन पैदा नहीं किया वे स्वयं पत्नीधारी बने और संसारियों को दिखाया कि संसार जीवन कैसे बिताना चाहिए जब किसी ने उनसे कहा कि महाराज आपका जीवन तो इतना ऊँचा है कि आपकी ओर देखने से सिर चक्कर खाने लगता है तो उन्होंने उत्तर दिया यह यानी उनका जीवन आदर्श स्थानीय रहा मैंने साचा बना दिया है अब तुम लोग अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार इस साँचे में अपना जीवन ढाल लो फिर कभी कहा मुझे मालूम है मैं जब सोलह आने करूंगा तब तुम लोग एकाध आना करोगे तो करोगे जब मैं सोलह नाच नाचूंगा तब तुम लोग एकाध नाचोगे तो नाचोगे श्री रामकृष्ण मानो संसारी जीव तक नीचे उतरते हैं और हाथ पकडकर धीरे धीरे उसे ऊपर खींचते हैं एक सथ, कर्म में मन को निश्चल तो ज्ञानी सब प्रकार का कर्म करता हुआ अज्ञानी को कर्म की प्रेरणा देगा तथा अपने को योग में स्थिर रहकर अज्ञानी को उस उच्च ज्ञान की स्थिति की ओर भी प्रेरित करेगा जिसमें अवस्थित हो जाने पर कर्म का उद्वेलन उसे प्रभावित नहीं कर पाएगा अज्ञानी आश्चर्य से ज्ञानी को देखेगा कि कैसे घोर कर्म में लगा रहकर भी उसका मन चंचल नहीं होता है शांत बना रहता है जबकि उसका स्वयं का अज्ञानी का मन चंचल और अशांत हो जाता है वह देखकर ज्ञानी से कर्म की शिक्षा लेगा उस रहस्य को जानने की चेष्टा करेगा जिसके कारण ज्ञानी कर्म करके भी परम शांत बना रहता है यहाँ पर ज्ञानी के लिए निर्देश है सर्वकर्माणी जोशैत वह अज्ञानी को सब कामों में लगाए अर्थात ज्ञानी स्वयं सब काम करे और अज्ञानी को भी सब कामों में लगाए सर्व कर्म का क्या तात्पर्य क्या उचित अनुचित का विचार बिना किए सब प्रकार का काम किया जाए ऐसा अर्थ तो नहीं हो सकता गीता में कर्म शब्द का अपना विशेष अर्थ है थोड़ा उस अर्थ का चिंतन करें कर्म दो प्रकार का होता है अच्छा और बुरा बुरे कर्म को गीता में विकर्म कहकर पुकारा है जिसकी चर्चा चौथे अध्याय के सत्रहवें श्लोक की व्याख्या में करेंगे आलस्य और प्रमाद के कारण जो कर्महीनता है उसे अकर्म कहकर पुकारा गया है अब यह जो अच्छा कर्म है उसके भी दो रूप हुए एक है सकाम और दूसरा है निष्काम जैसे मैंने किसी का भला किया यदि बदले में कुछ चाहता हूँ तो वह अच्छा कर्म सकाम है यदि नहीं चाहता तो निष्काम है या जैसे भगवान की पूजा करता हूँ यज्ञ आदि कर्म करता हूँ अब यदि मैं फल की आशा रखकर यह सब करता हूँ तो वह सकाम है पर यदि ईश्वर प्रत्यर्थ करता हूँ तो निष्काम है गीता में कर्म शब्द का तात्पर्य है अच्छा पर सकाम कर्म योग शब्द का भी गीता में विशेष अर्थ है जहाँ भी इसमें योग शब्द आया है उसका अर्थ है कर्म योग और कर्म योग का तात्पर्य है अच्छा पर निष्काम कर्म इस दृष्टि से जब हम पढ़ते हैं कि ज्ञानी सब प्रकार का कर्म करे और अज्ञानी को सब प्रकार के कर्म में लगाए तो उसका मतलब यही है कि वह सब प्रकार का अच्छा कर्म करे और अज्ञानी को सब प्रकार के अच्छे कर्म में लगाए पर हाँ ज्ञानी के लिए वह सब निष्काम होगा जबकि अज्ञानी के लिए सकाम इसी अंतर को युक्तह शब्द के द्वारा सूचित किया गया अज्ञानी भी ज्ञानी को कर्मरत देखकर कर्म की प्रेरणा तो पाएगा ही साथ ही निष्कामता की भी प्रेरणा धीरे धीरे प्राप्त करेगा कहा जा सकता है कि ज्ञानी दूसरों को अज्ञानियों को अपनी वाणी से कर्म की प्रेरणा दे उसे स्वयं कर्म करने की क्या आवश्यकता है इसका उत्तर यह है कि ज्ञानी वैसा कर तो सकता है पर इससे दो बातें होंगी एक तो अज्ञानी को कर्म करने की उतनी प्रेरणा न मिलेगी जितनी ज्ञानी के कर्म करने से मिलती और दूसरे ज्ञानी को कर्म करता देख वह जो निष्कामता की अमूल्य शिक्षा पर कर सकता है पा सकता था वह ना पा सकेगा